महाभारत शांति पर्व सततमो चतुरधिकतमोध्याय राज्य खजाना और सेना आदि से वंचित हुए असहाय क्षेमदर्शी राजा के प्रति कालक वृक्षि मुनि का वैराग्यपूर्ण उपदेश युधिष्ठिर्वाच धार्मिकोर्थान संप्राप्य राजा माते प्रबाधि क्युतः कोशाचदाच्य सुखमिक्ष कथन चरित युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहने पर भी धन न पा सके उस अवस्था में यदि मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी न रह जाए तो सुख चाहने वाले उस राजा को कैसे काम चलाना चाहिए चेम दर्शिया इतिहासो नुगियते हम ने कहा युधिठिर इस विषय में यह चेम धर्षि का इतिहास जगत में बार बार कहा जाता है उसी को मैं तुमसे कहूंगा तुम ध्यान कर सुनो, निपस्तो यत्र कालक हमने सुना है कि प्राचीन काल में एक बार कौशल राजकुमार को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा उसकी सारी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई उस समय वह कालक वृक्षी बुनि के पास गया और उनके चरणों में करके उसने उस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरुषम अलब्धवा मध्यधो राज्यम ब्रह्म किम कर तुम अर्ति राजा ने इस प्रकार प्रश्न किया ब्रह्मण मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है किंतु मेरे जैसा पुरुष बार बार उद्योग करने पर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्या करना चाहिए अन्य मरणाद्याद अन्यत्र पर संश्राद अन्यत्र तनमांचु सत्यम साधु स्वरो मड़े आत्मघात करने दीनता दिखाने दूसरों की शरण में जाने तथा इसी तरह के और भी नीच कर्म करने की बात छोड़कर दूसरा कोई उपाय हो तो वह मुझे बताइए व्याधि मानसे ने ते रवाम धर्मज्ञ कृतज्ञरणे जो मानसिक अथवा शारीरिक रोग से पीड़ित है ऐसे मनुष्य को आप जैसे धर्मज्ञ और कृतज्ञ महात्मा ही श्रण देने वाले होते हैं कामान निर्विद्य सुख में त्यक्त प्रीतिम च लब्धिमय वसू मनुष्य को जब कभी विषय भोगों से वैराग्य होता है तब विरक्त होने पर वह हर्ष और शोक को त्याग देता है तथा ज्ञान में धन पाकर नित्य सुख का अनुभव करने लगता है सुखमर्थ्रम से ये अणशोचा मिता नहम मम अर्थ बहबू नष्ट स्वन इवा गिनके सुख का आधार धन है अर्थात जो धन से ही सुख मानते हैं उन मनुष्यों के लिए मैं निरंतर शोक करता हूं, क्योंकि मेरे पास धन बहुत था, परंतु वह सब सपने में मिले हुई संपत्ति की तरह नष्ट हो गया तदंत यह परित्यक तुम अस तो न सपनुह मेरी समझ में जो अपनी विशाल संपत्ति को त्याग देते हैं वे अत्यंत दुष्कर कार्य करते हैं मेरे पास तो अवधन के नाम पर कुछ नहीं है तो भी मैं उसका मोह नहीं छोड़ पाता हूँ इमास्थ सम्राप्त दीनमारत श्रेयाच्युत यदन्य सुखमस्ती है तद्रहण ब्रह्मन् मैं राजलक्ष्मी से भ्रष्ट दीन और आर्त होकर इस सोचने अवस्था में आ पड़ा हूँ इस जगत में धन के अतिरिक्त जो सुख हो उसी का मुझे उपदेश कीजिए कौसल्य दुक्तस्तु राजपुत्रेण धीमता मुनि काल कृक्षीय प्रतिवाच महादी बुद्धिमान कौशल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी कालक वृक्षी मुनि ने इस तरह उत्तर दिया मुनिर्वाच पुरस्ता देवते अन्यम सर्वे तहम च मम चाहत मुन बोले राजकुमार तुम समझदार हो अतः मुझे पहले से ही अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा ही निश्चय कर लेना उचित था इस जगत में मैं और मेरा कहकर जो कुछ भी समझा या ग्रहण किया जाता है वह सब अनित्य ही है प्राज्य कृषाप्या पदम ग तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि यह है वह सब पहले से ही समझ लो कि नहीं है ऐसा समझने वाला विद्वान पुरुष कठिन से कठिन विपत्ति में पड़ने पर भी व्यथित नहीं होता यद्यूतम भविष्यम चर्व तविष्य एवं विदितमद्यस्त अधर्मेभ्य प्रमोख्य से जो वस्तु पहले थी और होगी वह सब न तो थी और न होगी ही इस प्रकार जानने योग्य तत्व को जान लेने पर तुम संपूर्ण अधर्मों से छुटकारा पा जाओगे ज पूर्वं समा यज्ज पूर्वं परे परे सर्वं चैव कोन जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधीन अर्थात गणतंत्र रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होती आई है वह सब के सब तुम्हारी भी नहीं है इस बात को भरी भांति समझ लेने पर किसको बारंबार चिंता होगी भूतवाच न भवि तद अभूत भविष्य शोके न सामर्थ्यम शोकम खुर्यात कथन चला यह राजलक्ष्मी होकर भी नहीं रहती और जिनके पास नहीं होती उनके पास आ जाती है परंतु शोक की सामर्थ्य नहीं है कि वह गई हुई संपत्ति को लौटा लावे अतः किसी तरह भी शोक नहीं करना चाहिए क्व अनुतेद्य पिता राजन क्वतेद्य पितामह न पश्यसी तानद्य नम पश्यंति पिच राजन बताओ तो सही तुम्हारे पिता आज कहाँ है तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गए आज द तो तुम उन्हें देखते हो और न वे तुम्हें देख पाते हैं आत्मनो ध्रुवता मनुषोचथी बुद्ध्या चेवान्न बुद्धस्व ध्रुवम ही भविष्य यह शरीर अनित्य है इस बात को तुम देखते और समझते हो फिर उन पूर्वजों के लिए क्यों निरंतर शोक करते हो जरा बुद्धि लगा कर विचार तो करो निश्चय ही एक दिन तुम भी नहीं रहोगे अहम चम चृपते सुहृद शत्रु वस्ते अवश्यम न भविष्याव सर्व च न भविष्यति नरेश्वर मैं तुम तुम्हारे मित्र और शत्रु ये सब हम सब लोग एक दिन नहीं रहेंगे यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा ये तो विंशति वर्षा बिवर्षा मानवाह अर्वागे वही सर्वे मरष्यंति सरक्षता इसमें जो बीस या तीस वर्ष की अवस्था वाले मनुष्य हैं ये सभी सौ वर्ष के पहले ही मर जाएंगे अभी चैन मह तो वित्ता प्रमुचेत पुरुष न तन्म में तन्मत्वा कुर्त प्रियमात्म ऐसी दशा में यदि मनुष्य बहुत बड़ी संपत्ति से ना बिछुड़ जाए तो भी उसे यह मेरा नहीं है ऐसा समझकर अपना कल्याण अवश्य करना चाहिए अनागतम जन्म मेहित वेद्यान अति क्रांतम जन्म ममेहित वेद्यात्ष्टम बड़ी यति मनमान ते पंडितान् तत्सताम स्थान जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली है उसे यही माने कि वह मेरी नहीं है तथा तो जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो उसके विषय में भी यही भाव रखें कि वह मेरी नहीं थी जो ऐसा मानते हैं कि प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है वे ही विद्वान हैं और उन्हें सतपुरुषों का आश्रय कहा गया है अनाढ्याश्चाप्य बंते राज्यम चाप्य बुद्धि परोसतम बुद्धिपौरुष संपन्नाया तोल्यादि का जना न चमीव शोचंती तत्मा शुच कि तम तैर्ेया तोल्यो वा बुद्धिपौरुष जो धनाढ़ नहीं है वे भी जीते हैं और कोई राज्य का शासन भी करते हैं उनमें से कुछ तुम्हारे समान ही बुद्धि और पौरुष से संपन्न है तथा कुछ तुमसे बढ़कर भी हो सकते हैं परंतु वे भी तुम्हारी तरह शोक नहीं करते अतः तुम भी शोक न करो क्या तुम बुद्धि और पुरुषार्थ में उन मनुष्यों से श्रेष्ठ या उनके समान नहीं हो राजोवाच या दीक्षिक तद्राज्यमित चिंत में राजा ने कहा ब्रह्मण्ड मैं तो यही समझता हूँ कि वह सारा राज्य मुझे स्वतः अनायास ही प्राप्त हो गया था और अब महान शक्तिशाली काल ने यह सब कुछ छीन लिया है तस्व हिमास्य स्रोत तपोधन फल में तत्प्रप्शा भी यथालब्धे न वर्तन तपोधन जैसे जल का प्रवाह किसी वस्तु को बहा ले जाता है उसी प्रकार काल के वेग से मेरे राज्य का अपहरण हो गया उसी के फलस्वरूप में शोक का अनुभव करता हूँ और जैसे तैसे जो कुछ मिल जाता है उसी से जीवन निर्वाह करता हूँ मुनिर्वाच अनागतम अतीत चाथा चा। तथ्य विश्चयात नानुशोचित कौशल्य सर्वाथसु तथा उन्होंने कहा कौशल राजकुमार यथार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर मनुष्य भविष्य और भूतकाल की किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करता इसलिए तुम भी सभी पदार्थों के विषय में उसी तरह शोक रहित हो जाओ अवाप्यान काम यहां नानवाप्या कदाचल प्रत्युत्पन्नासुज स्व अनागता मनुष्य पाने योग्य पदार्थों की ही कामना करता है अप्राप्य वस्तुओं की कदापि नहीं अतः तुम्हें भी जो कुछ प्राप्त है उसी का उपभोग करते हुए अप्राप्त वस्तु के लिए कभी चिंतन नहीं करना चाहिए यथा लब्धोपन्नाथ तथा कौशल कच्चित शुद्ध स्वभावि कौशल नरेश क्या तुम दैव जो कुछ मिल जाए उसी से उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे जैसे पहले रहते थे आज राजलक्ष्मी से वंचित होने पर भी क्या तुम शुद्ध रहते शोक को छोड़ चुके हो पुरस्ताभूतपूर्वधीनम भाग्योन भाग्यो हि धातारं धाता नि लब्धार्थ जब पहले संपत्ति प्राप्त होकर नट हो जाती है तब उसी के कारण अपने को भाग्य हीन मानने वाला दुर्बुद्धि मनुष्य सदा विधाता की निंदा करता है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए पदार्थों से उसे संतोष्ट नहीं होता है अनर्णपी चैन मनते श्रीमतो जनान एक तस्मात्णादेवन्द तदुखम भोजो नुवर्तते वह दूसरे धनी मनुष्यों को धन के अयोग्य मानता है इसी कारण उसका यह ईर्ष्याजनक दुख सदा उसके पीछे लगा रहता है ईर्ष्यामान सम्पन्ना राजन पुरुष महानिनः कच्चिव न तथा राजसरी कौशलाप राजन अपने को पुरुष मानने वाले बहुत से मनुष्य ईर्ष्या और अहंकार से भरे होते हैं कौशल नरेश क्या तुम ऐसे ईर्ष्यालु तो नहीं हो सहस्व्यम यद्यपि त्विनास्थिता अन्ती लक्ष्मी कुशला भुंजते सदा अभिने सेन्धते श्रीश्री सत्यपी द्विश तो जनम यद्यपि तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं है तो भी तुम दूसरों की संपत्ति देखकर सहन करो क्योंकि चतुर मनुष्य दूसरों के यहाँ रहने वाली संपत्ति का भी सदा उपभोग करते हैं और जो लोगों से द्वेष रखता है उसके पास संपत्ति हो तो भी वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है श्रिय च पुत्र पौत्रम च मनुष्य धर्मचारिण है योग धर्म विधो धीरा स्वयं त्यज्युत योग धर्म को जानने वाले धर्मात्मा धीर मनुष्य अपनी संपत्ति तथा पुत्र पौत्रों का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं त्यक्त स्वाध्या त्यक्त स्वायं भुवे वनशे शुभन भरतेन च नानत्न स्वीतमिति शीतमीति यथ्य भूमिपाल त्यक्त राज्यमोदय त्यक्ता सर्वे चले वन्यपलाशना गतापस पारं दुख श्याम चूमिपा बहुशंकुसुखम दृष्टवा विधिस्त साधने तथा देश संतंती व मत्वा परम दुर्लभ स्वयंभुमनु के वेश में उत्पन्न हुए शुभ आचार विचार वाले राजा भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न अपने समृद्धशाली राज्य को त्याग दिया था यह बात मेरे सुनने में आई है इसी प्रकार अन्य भूमिपालों ने भी महान अभ्युदयशाली राज्य का परित्याग किया है राज्य छोड़कर भी सबके सब, सब भूपाल वन में जंगलों फल मूल जंगलों जंगली फल मूल खा रहते थे वही वे तपस्या और दुख के पार पहुंच गए धन की प्राप्ति निरंतर प्रयत्न में लगे रहने से होती है फिर भी वह अत्यंत अस्थिर है यह देखकर तथा इसे परम दुर्लभ मानकर भी दूसरे लोग उसका परित्याग कर देते हैं अकामयान कामयान ओर्थान पराधीना परंतु तुम तो समझदार हो तुम्हें मालूम है भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर है तो भी नहीं चाहने योग्य विषयों को चाहते हो और उनके लिए दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। होनाथ रूपिण तुम पूर्वोक्त बुद्धि को समझने की चेष्टा करो और इन भोगों को छोड़ो जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत होने वाले अनर्थ हैं क्योंकि वास्तव में समस्त भोग अनथ स्वरूप ही है अर्थाव ही के साथ नाशो भवत्यथ आनंतम तत्सुखम से मन परिपति इस अर्थ या भोग के लिए ही कितने ही लोगों के धन का नाश हो जाता है दूसरे लोग संपत्ति को अक्षय अच्छा सुख मानकर उसे पाने की इच्छा करते हैं रममाण थे कश्चि नान्यथे यो विम्य थे तथा समारंभो विनश्यति कोई कोई मनुष्य तो धन संपत्ति में इस तरह रम जाता है कि उसे उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता अतवा धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहता है परंतु दैवश उस मनुष्य का वह सारा उद्योग सहसा नष्ट हो जाता है कृत्थल अभिप्रेतम यदि कौशल्य तदा निर्विद्यते सोर्थ परिभग्न क्रमो नर अनियम्वा कृपति कौशल नरेश बड़े कष्ट से प्राप्त किया हुआ वह अभीष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उसके उद्योग का सिलसिला टूट जाता है और वह धन से विरक्त हो जाता है इस प्रकार उस संपत्ति को अनित्य समझकर भी भला कौन उसे प्राप्त करने की इच्छा करेगा धर्म में के विपद्यंत कल्याणिजना भरत्र सुखम इक्ष निर्विद्योश्चलौकिकात उत्तम कुल में उत्पन्न हुए कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो धर्म के शरण लेते हैं और परलोक में सुख की इच्छा रखकर समस्त लौकिक व्यापार से उपरत हो जाते हैं जीवित्य के धन लोभ पराजना जीवितार्थम मंडंते ही धनाधे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक गवा देते हैं ऐसे मनुष्य धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं समझते पश्य तेम कृपणता देखो उनकी दीनता और देख लो उनकी मूर्खता जो इस अनित्य जीवन के लिए मोहवश धन में ही दृष्टि गढ़ाये रहते हैं संचय च विनाशां मरणाते चीवित संयोगे चियोगा कौन विप्रणय जब संग्रह का अंत विनाश ही है जब जीवन का अंत मृत्यु ही है और जब संयोग का अंत वियोग ही है तब इनकी ओर कौन अपना मन लगाएगा धनम व पुरुषो राजन पुरुषम व पुनर्धनम अवश्यम प्रजात के व तद्वान राजन? चाहे मनुष्य धन को छोड़ता है चाहे धन ही मनुष्य को छोड़ देता है एक दिन अवश्य ऐसा होता है इस बात को जानने वाला कौन मनुष्य धन के लिए चिंता करेगा अन्यत्रोपनताजापत्षम तो न लभते ना हमे वेति कारणा दूसरों पर पड़ी हुई आपत्ति मूर्ख मनुष्य को संतोष प्रदान करती है वह समझता है कि मैं उस संकट में नहीं पड़ा हूँ इस भेद दृष्टि के कारण ही उसे कभी शांति नहीं मिलती अंडे नश्य बुद्धिया मनुष्याण राजम राजन दूसरों के भी धन और सुहृद्रष्ट होते हैं अतः तुम बुद्धि से विचार कर देखो कि दूसरे मनुष्यों के समान ही तुम्हारी अपनी आपत्ति भी है नियछ यछ संयच इंद्रियाड़ी मनोंगि प्रतिषेदा न चाप्य सो दुर्बले स्वा हिते स्वी इंद्रियों को संयम्य रखो मन को वश में करो और वाणी का संयम करके मौन रहा करो ये मन वाणी और इंद्रियां दुर्बल हो या अहित कारक इन्हें विषयों की ओर जाने से रोकने वाला अपने सिवा दूसरा कोई नहीं है प्राप्त सृष्टि स्वभाव व्यपकृष्ट संभव प्रज्ञान तृप्तो विक्रांत तद्युना सारे पदार्थ जब संसर्ग में आते हैं तभी दृष्टिगोचर होते हैं दूर हो जाने पर उनका दर्शन संभव नहीं हो पाता ऐसी स्थिति में ज्ञान और विज्ञान से तृप्त तथा पराक्रम से संपन्न तुम्हारे जैसा पुरुष शोक नहीं करता है अल्पम इछपल होधुत सुनिश्चित ब्रह्मचर्योपपन्नस्य तदि नई शोचती तुम्हारी इच्छा तो बहुत थोड़ी है तुम में चपलता का दोष भी नहीं है तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर जटी रहने वाली है तथा तुम जितेंद्रिय होने के साथ ही ब्रह्मचर्य से संपन्न भी हो अतः अच्छा तुम्हारे जैसे पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए न त्वे वाल्मि का पालिम मृत्यु से तुमसे मृत्युम तुमको हाथ में कपाल लेकर भीख मांगने वालों की तथा निर्दय पुरुषों के उस कपट भरे वृत्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो अत्यंत पापपूर्ण, अनेक दोषों से दूषित तथा कायरों के ही योग्य है अपेजी वो रमस्वि को महावन हे वाग्यतः संग्रहित आत्मा सर्वभूत दयान्व तुम मूल फल से जीवन निर्वाह करते हुए विशाल वन में अकेले ही विशरण करो वाणी को संयम में रखकर मन और इंद्रियों को काबू में करो और संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव बनाए रखो सदी सा दंते नाम यदि को रम तेर स्वारे दही सी तुम जैसे विद्वान पुरुष के योग्य कार्य तो यह है कि वन में ईशा के समान बड़े बड़े दांत वाले जंगली हाथी के साथ अकेला विचरे और जंगल के ही पत्र पुष्प तथा फल मूल खाकर संतुष्ट रहे महाद संक्षुभित आत्मनिव प्रथीदती इतम्यात्मन कृतप्रज्ञ प्रतीदती एक हम सुखम पशा जैसे लुब्ध हुआ महान सरोवर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य शुभ्ध होने पर भी निर्मल हो जाता है अतः राजकुमार इस अवस्था में तुम्हारा इस रूप में आ जाना अर्थात तुम्हारे मन में ऐसे विशुद्ध भाव का उदय होना शुभ है इस प्रकार के जीवन को ही मैं सुखमय समझता हूँ असम्भवे श्रे राज सचिवादिपी दैव प्रति मनते भवान राजन तुम्हारे लिए अब धन संपत्ति की कोई संभावना नहीं है तुम मंत्री आदि से भी रहित हो गए हो तथा दैव भी तुम्हारे प्रतिकूल ही हैं ऐसी अवस्था में तुम अपने लिए किस मार्ग का अवलंबन अच्छा समझते हो इसी महाभारत शांति परवड़ी राजधर्माशासन परवड़ी कालक कालक वृक्ष चतुराधिक सतत बहुत इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में कालक वृक्ष मुनि का उपदेश विषय 104वां अध्याय पूरा हुआ